ya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 सभी तरफ से नमकीन चाहे इस किनारे चाहे उस किनारे चाहे मध्य में चाहे गहराई में चाहे लहर में चखो सागर को सब जगह उसका स्वाद एक है चखो ब्रह्म को सब जगह उसका स्वाद भी एक मंदिर मस्जिद अज्ञानी का निर्माण है इसलिए फिर वो अपने ही ढंग से निर्मित करता है वो उसकी ही प्रति छबिया है तुम्हारे परमात्मा तुमसे बड़े नहीं हो सकते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 लेकिन जैसे बेहोश संसार में थे वैसे ही बेहोश धार्मिक होकर रहोगे कृत्य बदल जाएगा तुम नबद लोगे पहले तुम दुकान पर बैठे थे और रुपया रुपया रुपया रुपया का मंत्र चलाते थे अब तुम मंदिर में बैठ जाओगे राम राम राम का मंत्र चलाओगे तुम नबद लोगे रुपया कहते वक्त भी तुम बेहोश थे राम कहते वक्त भी तुम बेहोश रहोगे रुपया भी तुम्हारी नींद था राम भी तुम्हारी नींद ही होगा तब तुम दुकान पर बैठे थे अब भी तुम दुकान पर बैठे हो तुम नहीं तो सारे मंदिरों को दुकानों में बदल दिया तुम जहां जाओगे स्वभावतः तुम तुम तुम ही रहोगे, में फर्क कैसे पड़ जाएगा स्थिति बदलने से कभी कोई बदला नहीं है, मनोदशा बदलने से कोई बदलता है परिस्थिति में मन स्थिति को बदलना है वही रूपांतरण इसलिए कबीर जुलाहे बने रहे लेकिन जाग गए इस सूत्र में उन्होंने बड़ी कीमती बातें कही एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें झीनी झीनी बीनी चदरिया। जुलाहे को अगर कभी बुनते देखा हो या कभी तुमने अगर चरखा काटता हो तो तुम्हें एक बात ख्याल में आएगी जितना बारीक तुम्हें धागा निकालना हो चरखे से या तकली से उतना ही होश रखना पड़ेगा जितना मोटा निकालना हो उतना बेहोशी चल जाएगी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 उतने ही बारीक और सूक्ष्म जीवन का तुम्हें अनुभव होगा और जितने सूक्ष्म का तुम अनुभव करोगे उतना ही तुम ज्यादा जागोगे वो दोनों संयुक्त हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं रास्ते पर तुम चल रहे हो शराबी भी चलता है उसी रास्ते पर लेकिन उसके पैर देखो एक भी पैर जगह पे नहीं पड़ता ऐसे तो वो भी घर पहुंच ही जाएगा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 जो मिलते मिलते खो जा सकती जो हाथ में आते आते वंचित हो जा सकती जिस पे पहुंचने पहुंचने को थे और मंजिल खो जा सकती और जितनी ऊंचाई पर हो तुम गिरोगे तो उतनी ही ऊंचाई में उतर जाओगे इसलिए जतन शब्द को बहुत ख्याल रखना जो आदमी खाई में ही सरक रहा है उसको क्या डर लेकिन जो गौरी शंकर के शिखर पर खड़ा है डर उसको है लेकिन यह डर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 सारा नगर सोया रहता यह एक फकीर वृक्ष के नीचे जागा रहता अक्सर तो खड़ा रहता बैठता भी तो आंख खुली रखता आखिर सम्राट की उत्सुकता बढ़ी पूरी रात किसी भी समय कभी भी जाता मगर इसको जागा हुआ पाता कभी टहलता कभी बैठता कभी खड़ा होता लेकिन जागा होता सोया सम्राट उसे कभी न पा सका महीने बीत गए उत्सुकता घनी होने लगी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 तुम्हारा भ्क्षा ये तुम्हारे चीथड़े इनको तुम संपदा कहते हो दिमाग ठीक है और इनको चुरा कौन ले जाएगा उस फकीर ने कहा जिस संपदा की मैं बात कर रहा हूं वो तुम्हारी समझ में ना आ सकेगी तुम्हें ठीकरे ही दिखाई पड़ सकते हैं। और ये गंदे वस्त्र और वस्त्र गंदे हों कि सुंदर क्या फर्क पड़ता है वस्त्र ही है और ठीकरे टूटे फूटे हों की स्वर्ण के पात्र हों ठीकरे ही हैं इनकी बात ही कौन कर रहा है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 और अब विज्ञान भी सहमत है अब विज्ञान भी कहता है कि योगियों की प्रती सही है सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क में सात करोड़ स्नायु तंतु है छोटा सा मस्तिष्क है मुश्किल से कोई डेढ़ किलो भजन वो भी आइंस्टीन के मस्तिष्क का, सबके मस्तिष्क का नहीं डेढ़ किलो भजन का मस्तिष्क है उसमें सात करोड़ स्नायु तंतु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 इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया ये योगियों के पारिभाषिक शब्द हैं सुसुन्ना योगी कहते हैं रीढ़ को लेकिन सिर्फ रीढ़ को ही नहीं रीढ़ उसका वाह आवरण है रीढ़ के मध्य से एक अति सूक्ष्म ज्योति धारा रीढ़ के ठीक मध्य से अति सूक्ष्म ऊर्जा विद्युत की भांति ऊर्जा प्रवाहित है और वही तुम्हारे शरीर के तुम्हारे मस्तिष्क के जीवन का आधार है तुम्हारा मस्तिष्क सात करोड़ सूक्ष्म तंतुओं वाला तुम्हारी सुशुभना का ही एक छोर है का ही एक छोर है वैज्ञानिक कहते हैं कि रीढ़ ही विकसित होकर मस्तिष्क बन गई है तो तुम्हारा मस्तिष्क रीढ़ का ही एक छोर है इसे समझने की कोशिश करो तुम्हारे जीवन में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 परमात्मा की प्रती थी परमात्मा वासना एक तरफ काम दूसरी तरफ राम और इन दोनों के बीच जो प्रवाह धार है ऊर्जा की एनर्जी की उसका नाम सुसुमना है रीण उसकी बाहरी खोल है जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा है बीज बाहरी खोल है ठीक ऐसे ही जिसको हम रीण कहते हैं इस रीण के भीतर योगियों की सुसुमना छिपी है और जैसे जैसे तुम जागोगे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 सर्वांग स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है क्योंकि सारी प्रकृति विकृत कर दी गई और सारा प्राकृतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है सब अप्राकृतिक है हवा अप्राकृतिक है जो तुम श्वास से लेते हो वैज्ञानिकों ने खोजा है कि बंबई टोकियो न्यूयॉर्क की हवा इतनी ज्यादा विषाक्त गैसों से भर गई है कि वे हैरान है कि आदमी उस हवा में जिंदा कैसे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 चारों तरफ अणु के प्रयोग चल रहे हैं सारी दुनिया में वो सारी हवा को विषाप्त कर रहे हैं सब जगह रेडियो धर्मी तत्व हर चीज में प्रविष्ट हो गए हैं कोई भी चीज अब शुद्ध नहीं है हो नहीं सकती ऐसी हालत में हठयोग का तो कोई उपाय नहीं रहा हठयोग बड़ी प्राकृतिक दुनिया की बात थी जब सब प्राकृतिक था उस प्राकृतिक दुनिया में भी हठियोगी को कई जन्म लग जाते थे वो लंबी यात्रा